उत्तर सूत्र अवतरयुत संकते हेतुफल आश्रय आलंबन ही संग्रहित अभाव तदभाव तो वासना का अभाव वासना के हेतुफल आश्रय आलम्बन नहीं रहने से वासनाओं का अभाव क्योंकि शंकावित वासना अनादि है तो उनका अभाव अच्छे तरीके से होगा उसके आगे संख्या करते भाष्य में नास्त असत संभव असत की उत्पत्ति नहीं होती है नस्ति सतो विनाश सत का विनाश नहीं होता है ये द्रव्यु संभवंत कथम निवृतिष्यंत वासना जो द्रव्यत्वेन संभवंत्य वासना निवृत्त कैसे होगी असत की उत्पत्ति नहीं होती है और सत्य का नाश नहीं होता है वासना सदरूप है तो उनका नाश नहीं होगा टीका में नास्ती प्रतीक आगे असतः संभव जो असत इति संपात आया निदर्शनायवा निदर्शन आय संभव कहने की आवश्यकता नहीं है ये कहना है सत का नाश नहीं होगा बिना सदरुपे तो उनका नाश नहीं होगा ये कहना है तो असत संभव नास्ति कहने का क्या अभिप्राय है तो असत है संपात आयतम संपाता आयतम आयातम ऐसे लिखते समय कहीं कुछ अनिष्ट अक्षर लिख दिया तो फिर उसको हटाने के लिए काटेंगे तो कागज जो नष्ट होता है उसके ऊपर थोड़ा स्याही डाल देते हैं ऐसे स्याही डाल दिया तो अक्षर नहीं दिखेगा संपात अस्त्र में डाल दिया स्याही भर दिया बाद में कोई सोचते हैं इसमें कुछ स्याही लग गई इनके क्या, क्या था अक्षर उसको देखो क्या है तो उसको हटाकर कर देखा तो अक्षर मिल गया असत तो। हाँ ये असत तो ही असत्य था ऐसे कभी गलती से चाहे डल जाने से नहीं तो फिर उसको आगे लिखते समय असत को लिखने लगे पहले लिखने वाले तो असत तो गलती से लिख दिया था असत तो असतभव उसको फिर चाहिए डल दिया था बाद में कोई समझे इसमें कहीं गलती से कुछ डल गया उसको साफ करके दो कर देखा तो इसमें असत्य संभव हो फिर आगे लिखते समय उसको लिखने ले असत्य संभव हो इसको कहते संपाताद आया था संपात हो सही आदि सम्य को पतन डाल दिया बंद कर दिया था फिर हट गया थोड़ा हटा दिया हटा करके आ गया, गया। अर्थात ये आवश्यक नहीं है अथवा यदि प्रामाणिक होगा तो निदर्शन आएगा दृष्टान्त के लिए जिस प्रकार असत्य का संभव नहीं होता है इस प्रकार सत का विनाश नहीं होगा इसी प्रकार असत्ता संभव दिया मुख्य लेना है सत का नाश नहीं होगा न असताम उत्पादो न सताम विनाश उसी वाक्य का अर्थ किया टीकाकरण किन्तु शताम एव धर्माम अद्वेद परिणाम विद्यमान है धर्म उनका केवल परिणाम होगा काल भेद अद्वेद अनागतव वर्तमान अतीत ये अद्वेद परिणाम होगा विनाश नहीं विद्यमान होते ही घट पहले अनाग तथा विद्यमान हो गया उत्पत्ति के बाद फिर नाश कहते किंतु अतीत हो गया अद्वेद परिणाम हुआ धर्म घट रूप धर्म का इसी प्रकार सब धर्म में वासना में भी इस प्रकार एवं परिणाम एव आ, आ, आ, उदय व्ययु व्यय सूत्र उदय व्यय उत्पत् नाश यही कालपरिणे अतीतअना सर्पत्वस्तभेद अतीतअनागत धर्मभेदा अतीतवस्तुनागतवस्तु है स्वरूप अपने रूप से है धर्मान धर्म का केवल परिणाम हुआ परिणाम अतीत अनागत वर्तमान से परिणाम हुआ तो है घाटा पहले मृत पिंड में अनागत रूप से था फिर वर्तमान हो गया स्थिति काल में आगे अतीत हो जाता है तो धर्म तो का अध अद्धव परिणाम अद्वेद हुआ अद्भ परिणाम हुआ किंतु स्वरूप है घटरूप धर्म भविष्य व्यक्ति कम अनागतम भविष्यति व्यक्ति यस्य स भविष्य व्यक्ति जिसकी अभिव्यक्ति आगे होगी उसको कहते अनागतम अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ मृत्यु पिंड है घट की अभिव्यक्ति नहीं हुई तो सब मृत पिंड में घट है कैसे घट है अनागत है अनुभूता अतीतम व्यक्ति जिसके अभिव्यक्ति अनुभूत अनुभव अभिव्यक्ति का अनुभव हो गया अभिव्यक्ति हो गई थी अभी अनुभव नहीं हो रहा है वो अतीत हो गया और व्यापार उपारूढ़ वर्तमान अपने व्यापार युक्त हो रहा होता है जलाहरण आदि काल में घट हो गया वर्तमान त्रच एक ज्ञान ये तीनों अतीत अनागत वर्तमान वस्तु ज्ञान का होता है ज्ञान का विषय होता है यदि नहीं होता तो विषय कैसे होगा यदि चेत स्वरूप तो नेदम नविषम ज्ञान उत्पत्स्यत यदि स्वरूप नहीं होता अतीत नहीं होता अनागत नहीं होता तो फिर विषय नहीं हो तो ज्ञान कैसे होगा ज्ञान तो सविषय को होता है निर्विषम ज्ञानम न उच्च उत्पन्न नहीं होता इसे क्या सिद्ध हुआ तस्माद अतीत अनागतम सर्व तो अस्थित ये सिद्ध हुआ सर्वपत अतीत है अनागत है स विशेष है टीका में अनुभूता प्राप्ता ये व्यक्ति तथा अनुभूता व्यक्ति ये नाप्त अभि व्यक्ति को अभिव्यक्ति को प्राप्त होने से हो गया अनुभूत व्यक्ति का अतीत तो होता है संप्रति व्यक्ति यावत पहले उसकी अभिव्यक्ति हुई थी अभी नहीं है तो अतीत हो गया इतश्च त्रैकाल भी धर्म सनित धर्म तीनों काल में विद्यमान है, हे घटादि को धर्म कहते मृत पिंड में त्रैकाले भी तीनों काल में है यदि नहीं होता तो विषय के बिना ज्ञान कैसे होगा नहीं असज ज्ञान विषय असत ज्ञान विषय नहीं बती जो असत ज्ञान का विषय नहीं होता है असत ज्ञान विषय है संभव नहीं संभवती निरुपाक्ष तो कुछ उसका स्वरूप नहीं ज्ञान का कोई आकार नहीं है अर्थ से ही ज्ञान में आकार आता है अर्थ नहीं वो विशेष ही निराकार तया बुद्धि निराकार होने से ही ज्ञान में विशेष अर्थ के द्वारा ही आता है अब विषय नहीं होगा तो ज्ञान में किस भेद सिद्ध होगा निर्विषय ज्ञान नहीं होता है इसलिए ज्ञान अतीत विषय को अनागत विषय को ज्ञान होता है तो विषय मानना पड़ेगा विषय अवभाषम ही विज्ञानम विशेषण अवभाष विषय के द्वारा ज्ञान का प्रकाश होता है विषय के विषय उसका विशेषण होता है घट ज्ञान पट ज्ञान आदि कहेंगे घट पट विषय के बिना ज्ञान में भेद सिद्ध नहीं होता है इसलिए वेदांती भी कहते हैं, रूप रि ज्ञान विषय को लेकर भेद सिद्ध होने पर भी सर्वपत ज्ञान ज्ञान उसके लेकर के सर्वत्र एक ज्ञान सिद्ध करते हैं नित्य ज्ञान न असति विषय भवति विषय असती ज्ञानम न भवति विषय के बिना ज्ञान नहीं होगा त्रैकाल विषय च विज्ञानम योगी नाम योगियों को अनागत विषय का ज्ञान होता है अतीत विषय का ज्ञान होता है त्रिकालज्ञ होते हैं वर्तमान विषय का भी दूर अभिप्रकृष का ज्ञान होता है जो त्रै त्रिकालज्ञ होते त्रैकाल विषय का अतीत विषय का ज्ञान अनागत विषय का ज्ञान योग्य को होता है यदि अतीत वर्तमान नहीं होता अनागत भी स्वरूप नहीं रहता योग्य को ज्ञान कैसे अतीत विषय का अनागत विषय का ज्ञान तो सभी से को होता है विषय के बिना ज्ञान कैसे होगा निर्विषय कैसे होगा अस्मदादी नाम से विज्ञान असत्य विषय न उत्पन्न सात हमारे भी ज्ञान विषय नहीं तो ज्ञान नहीं होगा उत्पद्यति च ज्ञान होता है तस्मा अतीत अनागत सामान्य रूप सतीत और अनागत सामान्यूप से हे समुसम अनुगत होकर सामान्य रूप से हे एवं अनुभवतो तो ज्ञान विशेषत्व हेतु ज्ञान हेतु विशेषत्व ज्ञान होता है तो विषय अनुभव सिद्ध होता है ज्ञान होता है तो विषय होना चाहिए निर्विषय ज्ञान नहीं होता है ज्ञान तो विशेष ही साकार होता है उद्देश्य तो अनागत से विषयत्व सत्वम एव और अनागत भी उद्देश्य होता है अनागत घटक उद्देश्य करके कुलाल प्रयत्न करता है अनागतक का ज्ञान होता है उसको उद्देश्य करके घट बनाने के लिए प्रयत्न करता है तो घट अनागत घट उद्देश्य हो गया अनागत से उद्देश्यवाद तो विषयत्व सत्वम ज्ञान का विषयत्व अनागतस्य सत्तम सत्यम एवं ज्ञान विषय करके अनागत भी रहता है किंच भाग भाग्य भोग भो भोग भाग्यस्य वा किंच भाग्यस्य वा कर्म फलम उत्पीत यदि निरुपाख्यमित तदुद्देशन तेन निमित्तेन कुशलाुष्ठान नुज्येत तो। ये सामान्य घट के लिए नहीं कहते हैं कोई भी प्रयत्न करते हैं अभी कर्म करते कर्म फल भोगने के लिए साधन करते आगे फल प्राप्त करने के लिए स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए भोग भाग्यस्य से व अपवर्ग भाग्य व कर्मणा कुछ कर्म तो भोग देने के लिए कुछ अपवर्ग के लिए पुण्य कर्म यदि फल इच्छा रहित होकर तो करे तो अंत कौ शुद्धियों के अपवर्ग मोक्ष देते हैं तो भोग देने वाले अथवा अपवर्ग देने वाले जो कर्म है फलम उत्पित उत्पित्सु फल उत्पन्न होना चाहता है उत्पन्न होगा यदि निरुपाक्ष मित निपाक्ष मिति फल यदि निरुपाक्ष होगा तदुउदेश तेन निमित्त कुशला अनुसार वो फल के उद्देश्य से तद उद्देश्य न कहता तेन निमित्तना उस निमित्त से कर्म जो करते हैं फल आगे उत्पन्न होगा यदि नहीं होता कुसल कर्म अनुष्ठान क्यों करेंगे उसके स्वर्ग के उद्देश्य करके स्वर्ग के उद्देश्य से विहित कर्म करते हैं तो स्वर्ग यदि वर्तमान विद्यमान नहीं हो उत्प, उत्पन्न आगे होगा अभी नहीं होगा असत्य होगा तो असत्य उद्देश्य होगा उसके उद्देश्य से कुशल कर्म अनुष्ठान नहीं जता सतच फ फल से करने समर्थम सत विद्यमान यदि फल है सत्य सतफल विद्यमान है निमित्त क्या करेगा जो सत है उसको वर्तमान कर देगा निमित्त सतहे घट तो निमित्त दंड चक्र कुलाल प्रयत्न उसको वर्तमान कर देगा यदि विद्यमान हो तिल में तेल है निमित्त तो उसी तेल का वर्तमान कर देता है पिसने पर और यदि विद्यमान नहीं होगा रेत में मिट्टी में पिसने पर भी तेल के निकलेगा विद्यमान है जो फल उसका निमित्त तो उसको वर्तमान करने के लिए समर्थ होता है न अपूर्व उपजन नहीं तो अपूर्व उत्पत्ति के लिए समर्थ नहीं होता है जहा जो वह फल नहीं है वहां कुछ प्रयत्न करे तो नहीं होगा तेल है तो पिसने से निकलेगा जहा नहीं है उसको जितने पिसो तेल नहीं निकलता है तो विद्यमान का ही निमित्त वर्तमान करता है अभिव्यक्त करता है अपूर्व उत्पत्ति नहीं कर सकता है सिद्धम निमित्तम नैमित कर विशेषानुग्रहण कुरुदे जो निमित्त सिद्ध है पहले से है वो नैमितिक कार्य का विशेष अनुग्रहण करता है विशेष अनुग्रहण करेगा जो अनैमितिक कार्य न अपूर्व उत्पादी और वो अपूर्व उत्पन्न नहीं करता है धर्मी चनेक धर्म से अनेक धर्म स्वभाव धर्मी में अनेक धर्म उसका स्वभाव मिट्टी में पिंडावस्था घटावस्था अनेक धर्म में है तेदन धर्म प्रत्यविता अधभभेद से वर्तमान अतीत अनागत कालभेद से घटादे धर्मी मे धर्मी टीका मे किंच भोगभाग्य से कुश निपुण कुशल कर्म अठे यदि तत्सव के विशेषण सत्वती निपुण कुशल पुरुष भी कुशल होता है है कुशल कुशल कुशल्ठान नोत कुश कुशल पुण्यकर्म अथवा कुशलपुर अठान कुशल यन या, यद निमित्तम तैमित्त के सत्यव नैमित का कार्य सदुरूप हो निमित्त उसमें कुछ विशेष करेगा और नैमित का कार्य जहाँ है नहीं और निमित्त तो कुछ भी नहीं कर सकता है है तो उसमें दधी में घृता है मखन है तो मथन से निकलेगा अरे पानी को लेकर मथन कर तो कहा मखन घृता निकलेगा विद्यमान होने पर निमित्त उसको विशेष विशेषकर गाय था कांडला कांडम लुना थी कांड लाभ कांड को छेदन करने वाले वेद अध्ययन न खल कांडलादयो असंतम उत्पादी छेदन करे कुछ वो करते हैं जो वस्तु है उसको करेंगे अद्यमान की उत्पत्ति नहीं करते हैं सतयव तत्प्राप्ति विकारो कुरंती विद्यमान है तो उसकी प्राप्ति करते हैं उसके कार्य विकार करते हैं विद्यमान का एवं कुला सतय घट से वर्तमान भाव है तब भी वर्तमान जो घटो उस घट वर्तमान होने पर घट में वर्तमान तो का हेतु कुलाल वर्तमान भावे है वर्तमान वर्तमानत्व तो, तो लाने के लिए हेतु कुलाल पहले अतीतता थी घट में नहीं पहले अनागतता थी अभी कुलाल प्रयत्न कर आ जाता है इतने केवल करेगा घट है इतिहास तल से निमित्त वर्तमानीकरण समर्थ होता है यदि तो वर्तमान अभाव अतीत अनागत असतत्व वर्तमान तो अतीत घट में अनागत घट में वर्तमानत्व तो है वर्तमानत्व तो नहीं होने से ही यदि अतीत अनागत असत तो मानेंगे अतीत है ही नहीं अनागत है ही नहीं क्योंकि उस समय नहीं घट में हंतव वर्तमानस्य से आप अभाव अतीत अनागतत्व तो अभाव वर्तमान घट में अतीतता है अनागतता है वर्तमान घटे में अतीतता अनागतता है नहीं होने से वर्तमान भी घट नहीं है ये कहो अतीत घटे में अनागत घटे में वर्तमानता नहीं होने से यदि अतीत अनागत घट असत कहेंगे तो वर्तमान घटे में अतीतित नहीं अनागतता नहीं तो वर्तमान घट असत हो जाएगा तो वर्तमान जो घट दिखता है उसको असत कहते हैं उसमें अतीतता अनागतता नहीं होने पर भी घट वर्तमान है इस प्रकार जिस समय घट नहीं है अतीत घट में अनागत घट में वर्तमानता नहीं होने पर भी सर्वपतः अतीत घट है अनागत घट है यद्य अतीत घट अनागत घट नहीं क्योंकि घट नहीं है तो वर्तमान घट नहीं होने से यदि अतीत अनागत नहीं है Osionfish. तो अतीतित अनागत नहीं होने से वर्तमान घट भी नहीं वर्तमान तो तो घट में अतीत तथा अनागतता है क्या नहीं तो वर्तमान घट का अभाव हो जाएगा तो वर्तमान घट में वर्तमानता है अतीत अनागत नहीं होने पर भी वर्तमान जैसे है ऐसे तो नहीं होने पर भी अतीत अनागत घट स्वरूप है यदि वर्तमानत्व तो अभाव से अतीत अनागत को असत कहोगे हंत और वर्तमान से आप अभाव अतीत अनाग तत्व तो वर्तमान घट में अतीत अनागतत्व तो नहीं तो वर्तमान घट का भी अभाव हो जाएगा अध्व धर्म अविशिष्टते है तु यदि अध्व है वर्तमान अतीत आदि धर्म मृत पिंड वैसे अविशिष्ट समान हो करके के को सत्व मानेंगे तो अतीत में भी घटकू सत्व तो पड़े तो मानना पड़ेगा अनागत को मानना पड़ेगा अध्व है और धर्मी धर्म नहीं धर्मी है मृतपिंड अद्व अतीत अनागत है वर्तमान भी त्रयाणाम अविशिष्टम तीन में वर्तमान अतित अनागत तीन में अद्व भी है और धर्मी मृत्युपिंड भी है तो घट तीनों काले में मानना पड़ेगा इति अभिप्राय अभिप्राय धर्मी जनेकधर्म स्वभाव मृत् है धर्मी उसी में अनेकधर्म है घटमृतुपिंड सराबादी अधर्म सुनिश्चित है प्रत्येक अवस्थान प्रत्यवस्थित भाष्य में आया धर्म प्रत्यवस्थिता प्रत्यवस्थिता क्या प्रत्येक अवस्थिता प्रत्येक अवस्थन धर्म अलग अलग शुभ अवस्थान है धर्म में भाष्य में ना वर्तमान व्यक्ति विशेषापन्नम द्रव्य तो अस्त अतीतम अनागत वा वर्तमानं व्यक्ति विशेष प्राप्त करके घट जैसे दिखता है द्रव्य से द्रव्य रूप से एवं अतीत अनागतम ऐसा नहीं तो फिर कैसे कतंतरी स्वे व्यंग्यन स्वरूपेण अनागत अस्त तो अनागत अपने व्यंग्य स्वरूप से अपने से अभिव्यक्त जो अनागत रूप से दिखता हैं से न अनुभूत व्यक्तिगत्व स्वरूपेण अतीतम अस्थि अनुभूत व्यक्तिगत्व स्वरूप अतीत है अरे व्यंग्य अभी अभिव्यंग नहीं हुआ व्यंजक होने पर व्यंग्य होगा आगे जो व्यंग्य होगा तद्रूपेण स्वरूपेण अनागत अभी है और अनुभूत हो गया था वर्तमान काल में घट अभी अतीत हो गया तो अपने जो अनुभूत स्वरूपेण अतीत वर्तमान से अध्वन स्वरूप व्यक्तिरिति वर्तमान जो अध्व है उसमें विराम नहीं चाहिए मध्य में वर्तमान से अध्वन स्वरूप व्यक्ति रहती वर्तमान अध्यो का ही स्वरूप अभिव्यक्ति होती वर्तमान काल में न सात अतीत अनागतर अध्वनो अतीत और अनागत अध्वन का स्वरूप से उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती एक अध्वन समय द्वाब्धा धर्म समन्नागत भवतः एक अध्व समय में दो अध्व काल मार्ग धर्मी में अनुगत है वर्तमान काल में जैसे अतीत अनागत धर्म में मिट्टी में समन्यागत हो गए इस प्रकार अनागत काल में वर्तमान और अतीत समागत है अतीत हो गया घट नष्ट हो गया अतीत तो है तो वर्तमान और अनागत दोनों धर्म में मिल गए इतनी न अभूत भाव स्त्रिया इसलिए तीनों अध्व हमेशा रहते हैं नहीं हो करके उत्पन्न होते ऐसा नहीं हमेशा रहते धर्म में टीका में भाष्य में आया द्रव्य तो हाँ द्वितीय व्यक्ति विशेषापन्नम द्रव्य तो अस्थि द्रव्य तो जया है द्रव्य तो द्रव्य धर्मिणी सार्व विभक्तिकसी ही द्रव्य कहने के लिए द्रव्य तो कहा गया है द्रव्य तो इसमें द्रव्य शब्द से तसी प्रत्यय हुआ ये तसी का, सब विभक्ति में तसी प्रयोग होकर प्रयोग होगा क्या सूत्रों को समार में कोई सर्व विभक्ति में तसी प्रत्यय करने के लिए सार्विहूत तस्य प्रत्यय करने के लिए व्याकरण में कोई पढ़ा है व्याकरण लघु कम पूरी किसी पड़ी अंत में आता है आद्यादिभ्य तस्य रूप संख्यानं आदितः अंततः मध्यतः तस्य मुदातमस्व सिद्धांत कौन प्रारंभ में, में आता है तस्य प्रत्यय पंचम्या अलग ही कुछ शब्द सर्वनामादि से होता है किंतु यह आद्यादिभ्य रूप संख्यान ये प्रथमा द्वितीया तृतीय किसी भी अर्थ में तसी प्रत्यय होता है आदितः आदो इति आदित मध्यति मध्यतः तो द्रव्य द्रव्यतः सप्तमी अंत में, तो में तसी हो गया किसी भी व्यक्ति में तसी प्रयोग होता है तो द्रव्य धर्मिणी यदि अतीतनागता अतितनागतरी वर्तमान समय तत्वाभाव अतीतनागत अतीतत्व अनागत रहेंगे तो वर्तमान समय में तत्वाभाव तो वर्तमान समय में अतितत्व नहीं अनागतत्व नहीं तो अनागत अतीत नहीं रहे अध्वत समय एक समय में और दो अधर्म तो में अनुगत हो गये धर्म में संसुष्ट होकर मिल गए वर्तमान समय में अतीत और अनागत धर्म मिट्टी में, में संश्रुष्ट हो गये अनागत समय वर्तमान अतीत भी इस प्रकार एक अध्वत समय में दो उसमें धर्म के साथ मिल जाते हैं समय अनुगत प्रकृतम उपसंहृति नाभूत भाव इसलिए कोई पदार्थ अभुत्व भाव ऐसा नहीं पहले ताली अभिव्यक्ति आविर्भाव तिरुभाव होता है नाश नहीं होता है उत्पत्ति नहीं है सांख्य मत में उत्पत्ति का अर्थ प्रादुर्भाव नाश का अर्थ तिर भाव, भाव जनी प्रादुर्भावी धातु का अर्थ जन धातु का अर्थ जनि प्रादुर्भावी जन्म प्रादुर का अर्थ प्रकट हो जाना प्रादुर्भाव हो गया असत्य की उत्पत्ति नहीं है तार्कि न्याय लो को लोग मानते हैं पट पहले नहीं था तंत्र में अविद्यमान पट की उत्पत्ति हुई यदि पहले पट होता तो इतने व्यापार करने की आज जरूरत है तंतुवा आदि मिट्टी में घट होता तो दंड चक्र कु आदि के प्रयत्न व्यर्थ है व्यापार से व्यर्थ है ये कहते पहले नहीं था बना सांख्य युग में कहते पहले नहीं था बनेगा कैसे बंध्या पुत्र की उत्पत्ति होती ही नहीं कभी तेल नहीं तो पिसने पर मिट्टी से पत्थर से निकलता नहीं पहले था तो निकलता है पिसने पर विद्यमान की अभिव्यक्ति होती है प्रकाश जलाने पर अंधकार में नहीं दिखता था घटपटादी दिखने लगे प्रकाश उसे घट की उत्पत्ति नहीं हुई अभिव्यक्ति हुई अभिव्यंजक एक तो प्रकाश जैसे अभिव्यंजक होता है ऐसे कारण व्यापार जिसको कहते हैं भी कार्य का अभिव्यंजक होते है पाषण में मूर्ति बनाते हैं मूर्ति तो पत्थर में है उसकी अभिव्यक्ति करते हैं विरुद्ध वंश कोटा देंगे तो मूर्ति दिखने लग जाती है ये सांख्य सिद्धांत में उत्पत्ति असत्य नहीं विद्यमान की विद्यमान की तो फिर उत्पत्ति कैसे होगी इसलिए कहते प्रादुर्भाव और नाश भी सत का नाश नहीं होगा नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत भगवान ने कभी गीता में कहा सत का नाश नहीं होता है सत का नाश नहीं होगा तो फिर घटक तोड़ने पर घट कहाँ गया घटक का अदर्शन हो गया न सी अद... प्रादुर्भाव न स अदर्शन अर्थ होता है ये विवाद उनका चलता है घटा पहले है मिट्टी तो मिट्टी समय में ही पानी रखो घट तो में क्यों रखते हो पहले से घटा यदि है ये कहते हैं नाय के लोग और सांख्य लोग कहते हैं घट यदि नहीं था पहले दंड चक्र कु बना देता है तो मिट्टी मेट क्यों लाता है उन्हें बना देता है तो बना दे खाली पानी से घटो बना दे दही बना दे पानी ला करके दूध क्यों लाता है तो नियत तो कारण लाता है तो जिसमें जो व्यक्ति है उसकी अभिव्यक्ति करता है ये विवाद ऐसे चलता है तो ये अभुत्वा भवन नहीं होगा पहले था उसकी अभिव्यक्ति होती है वेदांतें भी समानते हैं जो पहले था उसकी अभिव्यक्ति होती है और की उत्पत्ति नहीं होती है का नाश नहीं होगा किन्दु कार्यों को मिथ्या मानते वेदांत में घट मिथ्या है अनिर्वचनीय है सांख्य में घट को अनिर्वचन में मिथ्या नहीं कहते में सत्य मानते हैं, उसका नाश नहीं होगा वेदांत में कारण रूप से सत्य है प्रपंच पहले सदरूप था सदव समय इधम अग्रासित उसका यहाँ सांख्य लोग है परिणाम मिट्टी में घट का घट रूप मिट्टी का परिणाम हुआ घट वेदांतिक घट परिणाम नहीं विवर्त है मिट्टी ही है इसमें घटा आकार नाम रूप के केवल दिखता है और है घट मिट्टी से अलग है ही नहीं सांख्य लोग कहते अलग है घटा परिणाम हुआ वेदांतिक कारण से मिट्टी से अलग घटा नहीं है इसलिए घट विवर्त है कार्य जितने विवर्त है सत्य नहीं है सांख्य लोग उसको सत्य कहते हैं प्रकृति को परिणामी तो कहते हैं सांख्या में किंतु उसको नित्य मानते हैं दो प्रकार नित्य कहते हैं कूटस्थ नित्य और परिणामी नित्य सांख्य योग दर्शन एक प्रकार है कूटस्थ नित्य तो आत्मा है पुरुष और प्रकृति है परिणामी नित्य उसका परिणाम होता रहता है किंतु तो प्रकृति नित्य कहते हैं वेदांत में प्रकृति तो नित्य है ही नहीं अब परिणाम होगा तो नित्य कैसा है अनादित तो है माया किंतु तो नित्य नहीं है उसकी निवृत्ति हो जाती है योग सांख्य मत में प्रकृति की निवृत्ति नहीं होती है प्रकृति पुरुष का संबंध नहीं होगा मुक्त हो गया पुरुष केवल हो जाएगा ये कहते हैं किंतु वेदांत में प्रकृति अनादि होने पर भी उसकी निवृत्ति हो जाती ज्ञान से वो अज्ञान रूप है आगे सियादे तंका करते अयं तो नाना प्रकारो धर्मी धर्मावस्था परिणाम रूपो विश्वभेद प्रपंच न प्रधानाद भवित अर्ति ये विश्व भेद प्रपंच है नाना प्रकारे कितने बड़े बड़े हिमालय पर्वत बड़े बड़े पत्थर पर्वत है वृक्ष जल समुद्र अनेक प्रकार परिणाम है धर्म धर्मी अवस्था परिणाम रूप धर्म, धर्म धर्मी धर्म अवस्था धर्मी पृथ्वी जलादि हो गया धर्म उसमें घोटा आदि पर्वतादि धर्म है अवस्था है पुरातन नूतन आदि है ये सब धर्मी धर्म अवस्था ये सब परिणाम होता है विश्व भेद प्रपंच अनेक प्रकार विश्व है, है। केवल एक प्रधान से ही कैसे हो जाएगा न प्रधानाद एकस्मात भ एक कारण से विलक्षण कार्य नहीं होगा नहीं अविलक्षणात अविलक्षणात् कार्य कार्यभेद संभव एक ही कारण से कार्य कैसे अलग प्रकार होगा कारण में भी विलक्षण चाहिए एक ही प्रकार कारण है मिट्टी एक प्रकार है कभी लाल घट बने कभी काला घटा बन गया कभी नीला घटा बन जाएगा कभी पट्ट बन जाएगा कभी मकान बना कभी रोटी बना देगा एक ही मिट्टी से सब कैसे बनेगा कार्य विलक्षण बनता है तो कारण भी विलक्षण होना चाहिए ऐसा संक्रमण से त्यता व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान ते गुणात्म सत्वरजस्तम गुणात्मन गुणरूपे गुणरूप व्यक्त होते और सूक्ष्म है सूक्ष्म रूप से रहते हैं में गुणात्मन त्रियो धर्म व्यक्त सूक्ष्म अद्वानो तयध्वनो य तीन धर्म वाले धर्म, धर्म जो कार्य है अत्यत अनागत वर्तमान अद्व बाले धर्म जितने घटा कार्य विश्व प्रपंच है सब धर्म व्यक्त होते हैं सूक्ष्म है, है गुणात्मान गुण रूप ही सब है सूक्ष्म है अभिव्यक्त होते हैं जितने कार्य न त्रैगुण्याद अतिरिक्तम अस्त कारण तीन गुण से अन्य कोई कारण है नहीं तीन गुण से ही सब कार्य बनते वैचित्र्यंतु तदाही अनादि क्ले वासना अनुगता वैचित्र्या उससे उत्पन्न होता है अनादि क्लेस वासना कर्म है अभिद्यास्मिता राग द्वेशन वासना से ही विलक्षण होता है वायु वायु वायुपुराणे में कहा गया वैश्व्या प्रधान सेयुद्भुत विलक्षण हे प्रधानसिगुणात्मक ये अद्भुत पृथ्वी एकादश अद्भुतपरिण व्यक्ता पृथ्वीदीनादश्रिया वर्तमाननातीतनागत षड विशेषा यथा भवंती भाष्य में देखो ते खु अमी त्रियध्वानोधर्मा जितने धर्म है कार्य त्रियध्वानो त्रय अधनो यीन अध्वाले वर्तमान व्यक्तात्म अतितनागत सूक्ष्म आत्मा वर्तमानते व्यक्त है घट दिखता है व्यक्त है और अतीत हो गया तो सूक्ष्म हो गया व्यक्त कभी कभी सूक्ष्म है व्यक्त सूक्ष्म व्यक्तात्म व्यक्त आत्मा स्वरूप यक्तात्मान अतीत अनागत नहीं वर्तमान और सूक्ष्म आत्मान अतीत अनागत अतीत घट अनागत घट सूक्ष्म रूप से हो जाता है षड अविशेष रूपा छह अभिशेष सामान्य है षड है एक अस्मिता और पांच तन्मात्रा अस्मिता और तन्मात्र ये अहंकार और पंच तन्मात्रा ये होते अविशेष सामान्य है प्रकृति से बुद्धि की उत्पत्ति होती महतत्व उससे अहंकार की उत्पत्ति होती पांच तन्मात्रा उसके बाद इंद्रिय भक्त भूत की उत्पत्ति होगी तो तन्मात्रा पाँच और अहंकार मिलकर छः अविशेष है षड अविशेष रूपा तो ये जो वर्तमान कहा व्यक्त है अतीतनागत सूक्ष्म है ये सब तन्मात्रा अहंकार के कार्य सब कुछ है त्रिगुण का कार्य सर्वम इदम सन्निवेश विशेष मात्र गुणों का सन्निवेश विशेष विलक्षण सन्निवेश योग होता है परमार्थ तो गुणात्म गुण आत्मा तथाच गुणरूपा शास्त्रुशासन शास्त्र शात्र उपदेश गुणा परम दृष्टिपथम युद्दृष्टिपथम प्राप्त तम महेति मयुच्छक गुणों का सत्वर्जतम गुणों का जो परम रूप है वो दृष्टि प्रथम न रिचते न ग्छति दृष्टि का विषय नहीं होता है ज्ञान का विषय नहीं होता है युव दृष्टि प्रथम प्राप्त दृष्टि का विषय ज्ञान का विषय जो होता है माया एव स्वुच्छक और माया के जैसे तुच्छ है टीका में वायुप्राणी का वैश्व्या प्रधान अद्भुत च व्यक्ता पृथ्वीदीना एकादश्रिया वर्तमान अतितनागत षड विशेषा यथाग व्यक्तपृथिवीदादश्रिय वर्तमान अतितनागतजने षड अभिशेषा से पांच तन्म और अहंकार सभी ये कारण जितने कार्य सभी संप्रति विश्व निपे विभजन नि्य रूप आह विश्वन्य अन्य रूप विभाग करके निस्व रूप कथे सर्विद गुणा सन्निवेश विशेष दृश्यमानं इदम दृश्यम सर्विदाता है सन्निवेश गुणों का सन्निवेश संस्थान भेदवान अवयव का संस्थान है अवयव सन्निवेश विलक्षण अवयव संयोग होकर के अलग अलग परिणाम दिखता है अत्र ष्टीतंत्रशास्त्र से ष्ठीतंत्र ये योगशास्त्र में संख्या में उसके अनुशासन है मया इव तो सुतुक माएव का वेदांति तो कहेंगे माया ये एक क्या नहीं माया इव माया इव तो न माया सुतुक का माया तो है ये तो नहीं विनाशी ये माया जी से यहा अन्ना अन्यथा शीघ्र ही बिना कारण अन था है एवं विकार आविर्भावतिभाधर्माण आविर्भाव आविर्भाव यकारा ते विकारा आविर्भावतिभावर्माण आविर्भावतिभाव तेरह विकार प्रतिक्षण अन्यथा नित्यतया माया विधर्मेण पर अन्यथा प्रकृति प्रकृति प्रकृतिर्त्यतः प्रकृति प्रतीक्षण अन्यथा प्रकृति ठीक है अन्यथा अन्य प्रकृति नित्यतया माया परमार्थ पर नित्य होने से माया से विलक्षण है माया नहीं माया विधर्मेण पर कार्य वेदांत में तो कहते हैं मिथ्या तुच्छ हे माया कि माया भी विण है, है मानतेमीण विलक्षण मैया से विलक्षण हे मैयाधर्मेण त्रयोदश सूत्र ओ